खेन उपनिषद द्वितीय खंड प्रतिबोध विदित मत अमृतत्विंदते आत्मना विंदते मृतम् प्रत्येक बोध वृत्ति के द्वारा उसके पीछे स्थित ब्रह्म विदित हो रहा है यही यथार्थ ज्ञान है और इसे जानने वाला अमृतत्व मुक्ति प्राप्त करता है आत्मा के द्वारा वह बल को और ज्ञान के द्वारा अमृत को प्राप्त करता है भाष्य प्रतिबोधव विद प्रतिम बोधशब्देन बौद्धा प्रत्य उच्य प्रत्य विषय ये स आत्माबोध्य प्रत्ययदर्शी चित्शक्ति स्वरूप एव। प्रत्यय शु अवशिष्ट तथा लक्ष्यते न अन्यत द्वारम अंतरात्मनो विज्ञा प्रतिबोध विदित अर्थात प्रत्येक बोध वृत्ति के द्वारा उसके पीछे स्थित ब्रह्म विदित हो रहा है बुद्धि विषयक वृत्तियों को बोध कहा जाता है जो आत्मा इन समस्त बुद्धि वृत्तियों को प्रकाशित करती है या अपना विषय बनाती है वह इन समस्त वृत्तियों के द्वारा जानी जाती है वह आत्मा वृत्तियों के द्वारा ही वृत्तियों में समान अभिन्न रूप से व्याप्त चैतन्य शक्ति स्वरूप समस्त ब्रोध वृत्तियों के दृष्टा के रूप में जानने में आता है अंतरात्मा को जानने का दूसरा कोई उपाय नहीं है अतः प्रत्यय प्रत्यगात्मतया विदितम ब्रह्म तदा सर्व दर्शित्वे च तन्मत तत्सम्य दर्शनमयदर्शिवन अयवर्जितिस्वूपता नित्व विशुद्धस्वूपत्म निर्विशेषता च एककूतेसु सिद्ध भवि लक्षणभेद अभान इव घटगिरि घटगिरीगुहादिषु विदित अविदिता अन्यत ब्रह्म इति आगम वाक्यार्थ वाक्यां परिशुद्ध एवं एव उपसृतो दृष्टे दृष्टा श्रुते श्रोता मते मंताज्ञाते विज्ञाता श्रुत्यंतर अतएव जब बोधवृत्ति की अंतरात्मा के रूप में ब्रह्म का ज्ञान होता है तभी तन्मतम अर्थात वह ठीक ठीक जाना जाता है जिस प्रकार घट तथा गिरिगुहा में व्याप्त आकाश के लक्षणों में कोई भेद नहीं है उसी प्रकार इस ब्रह्म को सर्वबोध वृत्तियों के दृष्टा के रूप में स्वीकार कर लेने पर ही सर्वभूतों में उसकी जन्म मृत्यु रहित साक्षी रूपता नित्यता विशुद्ध स्वरूपता आत्मता निर्गुणता तथा एकता की सिद्धि होती है ब्रह्म विदित और अविदित से पृथक है इस श्रुति वाक्य को ही यहाँ इस प्रकार परिशुद्ध करके उपसंहार किया गया है एक दूसरी श्रुति में भी है वह दृष्टि दर्शन का देखने वाला श्रुति श्रवण का सुनने वाला संकल्पना को सोचने वाला और ज्ञाति ज्ञान का जानने वाला है न्याय मत का खंडन यदा पुनः बोध बोध बोध क्रिया करता बोध क्रिया करता, इति इति बोधक्रिया कर्ता बोधक्रिया लक्षण तत्कर्ता बोधलक्षण विबोध विद्याये यहायती स वायु क्रिया, बोधक्रिया आत्मा द्रव्यम न बोधस्वरूप बोधस्तु जायते विनश्यति यदा बोधो जाये से तदा बोधक्रियया सीशेष यदा बोधो नश्य नोधो द्रव्यत्र त्रे सिक्रियात्मक सवयवो अनित्यो, अशुद्ध दोषा न पिहर्त शे फिर जब प्रतिबोध विदिम की इस प्रकार व्याख्या की जाती है आत्मा बोध क्रिया का करता है और बोध क्रिया के द्वारा उसके करता का उसी प्रकार बोध होता है जैसे कि जो वृक्ष की डाली को हिलाता है वही वायु है इस प्रकार बोध के द्वारा उसका ज्ञान होता है तब तो आत्मा बोध स्वरूप न रहकर बोध क्रिया की शक्ति से युक्त एक द्रव्य या पदार्थ हो जाता है परंतु इस मत के अनुसार बोध ज्ञान उत्पन्न होता है और नष्ट होता है जब बोध उत्पन्न होता है तब वह ब्रह्म बोध क्रिया के द्वारा सगुण हो जाता है और जब बोध का नाश हो जाता है तब वह बोध रहित निर्गुण मात्र रह जाता है ऐसा होने पर ब्रह्म से विकारीपन सवयवता अनित्यता अशुद्धता आदि दोषों का निराकरण संभव नहीं होगा वैशेषिक मत का खंडन यद्यपि काड़ादा आत्मन संयोग बोध आत्मनि संवयती अत आत्मनि आत्मा आत्म बोधधत्मक भवति घट इव राग समवायी अस्प अभी अचेत द्रव्य ब्रह्म दिज्ञान ब्रह्म प्रज्ञ ब्रह्म इत्याद्या बाधिता से आत्मनो निरवय प्रदेश अभावात नित्य अभासयुक्तवाच्च मनुष् स्मृति उत्पत्ति नियम अपरिहार्या अपरिह्या संसर्ग संसर्गधर्मी च श्रुति स्मृति न्याय कल सैत् असंगो नहि सज्जते न ही सज्जते असक्तुतिस्मृति न्यायच गुणवता संसृज्य न अतु्यजातीय अतः केनचित् अपि नि सर्वक्षण क्नचि अतुल्यतीयेन संसृज्य न्याय विरद्ध भवे तस्मालुप्तजान स्वज्योति आत्मा ब्रह्म इति अयम् अर्थः ब्रह्मती अयोधबोधि आत्मन सिद्ध्य तस्बोध विद मत ये यथा व्याख्यात एवं अर्थो अस्मा भी काड़ाद आदि विशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा तथा मन के संयोग से उत्पन्न होने वाला बोध ज्ञान आत्मा में निहित रहता है उनके मतानुसार यह आत्मा एक द्रव्य पदार्थ है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता घड़े में रंग जुड़ जाने के समान उसमें ज्ञातृत्व तो उत्पन्न हो जाता है इस मत के अनुसार भी ब्रह्म अचेतन द्रव्य मात्र हो जाता है जिससे निम्नलिखित श्रुतियाँ बाधित हो जाती है ब्रह्म विज्ञान तथा आनंद स्वरूप है ब्रह्म चैतन्यमय है आत्मा के निरवय अखंड निष्कल होने के कारण उसका कोई स्थान नहीं होता और चूँकि मन सर्वदा ही उसके संपर्क में रहता है अतः इससे स्मृति की उत्पत्ति के नियम की अयौक्तिकता को मिटाया नहीं जा सकता इसके अतिरिक्त आत्मा का संयोगित संयोगित्व रूप जुड़ने का गुण श्रुति स्मृति तथा न्याय के विरुद्ध कल्पना मात्र हो जाएगा क्योंकि श्रुति स्मृतियों में है असंग है जुड़ता नहीं असंग रहकर सबका पालन करने वाला न्याय तर्कशास्त्र में भी लिखा है गुण वाली वस्तु गुण वाली वस्तु के साथ ही जुड़ेगी असमान जाति वाली वस्तु के साथ संयोग नहीं होता अतः निर्गुण विशेषण रहित सबसे पृथक वस्तु ब्रह्म किसी भिन्न जाति की वस्तु मन के साथ जुड़ जाए तो वह न्याय शास्त्र के विरुद्ध होगा इसलिए आत्मा के सर्वबोधों वृत्ति ज्ञानों का ज्ञात ज्ञाता साक्षी होने पर ही नित्य अविनाशी अक्षय ज्ञान स्वरूप ज्योतिर्मय आत्मा ही ब्रह्म है यह अर्थ सिद्ध होता है अन्य किसी प्रकार से नहीं अतः प्रतिबोध विदितम मतम कि जैसी हमने व्याख्या की है श्रुति का वही तात्पर्य है